श्री श्री कथा श्रीरामकृष्णकथा काली पूजा दिवसे श्यापुक्कुवाट्या श्रीरामकृष्ण श्याुक्कुर्वाटिकायां उपरीस्थे दक्षिण प्रकोष्ठ दंडास्थान नववादन मिता श्रीप्रभुणा धृत शुद्धवस्त्र तथा भाले छंदनतिलक मटर्महोदय श्री प्रभो आदेशन सिद्धेश्वरी प्रसाद आनीतवा प्रसाद हस्तीभु आनी अतिक्तिभा दंडा सन् किंचितिद गृहीत किंचित मस्तक धृतवा ग्रहण सादुका उन्मोचितोद वजती उत्तम प्रसाद अद्र कार्तिक का द्वांशो दिवस दिन नवत्कशतम गंगाब्दे आश्विया अमावस्या नवेमबर मसल से षठस पंचाश्तुत्तराष्टाद्रीष्ट वर्षे अद पूजा श्री प्रभु मष्ट महोदय आदिवान्ठनठनिया यहा पुष्पाम पुष्पा नारिककेलशर्करासंदेश्षाद्वारा अद प्रातः पूजा निवेदनी मास्टर महोदय कृताभिषेको रिचरण प्रातः पूजा निवेदन नग्नपद प्रभु श्री प्रभुसमीपेम प्रसाद आनीतवाभो अपरैकाश राम से तथा कमलाका गीतपुस्तक आनेय वैद्य सर्का देय मटर्महोदयो वदस्तक आनीतवां राम प्रसाद कमलाका संगीतपुस्तक श्रीरामकृष्ण अवद्दान सकल वैद्यमध्ये प्रवेश गान मन कीदशीं तदन्व विधत् उन्म्तवत तमसरा का प्रकोष्ठे स तो भाव विषय भाव विना कि अवगम्य गानम, को कोजाति काली कीदशी ष्दर्शन यदर्शनम अशक्य गान मनरे कृषिकर्म न जाताद मानव क्षेत्र आकष्टमस्थे सति सुवर्णफल अभविष्य गान ये मनो भ्रमितसी काली कलुमूल रे मन चतफला आचिथ्य प्रास् मास्टर मटर्मोदय अवदत आम महोदय श्री प्रभु मास्टर मटर्मोदय सह प्रकोष्ठ पादचारण करोदी पादुका एतावान रोगह वदनह एतावागहावदन श्रीरामकृष्ण तथा तद्गानमें उत्तम संसारोय मयावरण तथा संसारोय हर्षकुटीरिभ्रा हट्टे आनंदसमो कुरे मास्टर मटर्महोदय आम महाशय श्री प्रभु सहसा शिहरी तो होती तत्तपादुक स्थि सन दंडा अभूत पूर्णतः सधिस्थ अ जगन्मा अतः मुहुर्मुहु शिहरीता सधिस्थुकाला दीर्घ निश्वास त्यज महता क्लेशन इव भाव संवरण कर काली चारिश् परछेद कालीपूजा दिवस भक्तसभु तस्पि उपरीस्थे प्रकोष्ठ सभक्त उपविष्ट अस्त बेला दसवादन मिता शय्याजा उपरी उप न्यस्तपृष्ट अस्त भक्ता परीत उपाराखाल निरंजन कालिपद मास्टर महोदय प्रभृत ने भक्ता सी श्री प्रभो भाग्नेखोपाध्याय विषय आलापो श्री समाधीन ब श्रीरामकृष्ण सृदय इधम भूमि भूमि कौती यदा दक्षिणेशर आसी तदा अवदत ऊर्ण प्रावारक अभियोग क्या माता तम अपसारियत लोका गति चेत स कवल्यक्यक अकोत् आस्थे जान न आगम्य माता अप अपयत गो तथा आरब्धवाष सन्देहा आशीत, यान मया सह गम होती चेद विलबते स्म अराकाण ममीपागमना सह असंतुष्ट अभवत यदि अहम त्रुम कलिकता अगछम मवदत संसार पितज्य आयास दृष्टुम जाति वराकेभ्य उपहारदागन अवदम या भज्यता तथा तेभ्यो दीयता शक्नोमी स्म स ना तदा मातरम् अवदं मातः तं हृदयम् इव पूर्णतो मा अपसारय ततः अस्रौसं वृन्दावनं यास्यति इति गोः अस्थास्यत् चेद् एतत् सकलवराकाणां न अभविष्यत् असौ वृन्दावनम् अगच्छत् इत्यत एते सर्वे वराकाः गमनागमनं कर्तुं प्रवृत्ताः गोः स्वनयं महाशय मया तन्न स्मर्यते स्म राम दत् तव मन अथा अवगछे तत्व किम अवगछेय गो तूषमास््रीरामकृष्ण गो, गो नमानम ननमी त्वया कथम एव क्रीयते अहम थवि सपेक्षाया अक स्नहमी त्वया तूम भाव आसता तव स् भक्त सह आलात्म तुम कक्षातर गसु श्री प्रभुगो नाम आहवत चंकी कथम अभी विषण असि गोह न महोदय श्री प्रभु मास्टर मस्टर्मोदय अवद अद कालिका पूजा किंचिति पूजाजन क्रीये चेत वर तक ब्रूहि पट्ट शालाका आनीतवा न स्वभोह। मास्टर महोदय अधिवेशन प्रकोष्ठम गता ज्ञापवा कालीपा भक्ता पूजाजन कर्म प्रवृत्ता दुवादन मितायाेलायाँ वैद्य श्री प्रभु द्रष्टुम आगता सह्यापको नीलमढ़िश्री प्रभो सीपे नैके भक्ता उपास्ती गिरीशकालपींजनर राखा खोका मरिंद्र लाटू मटर्महोद प्रभुसहा वदन वैद्य सह रोग विषय तथा औषधाद विषय किंचि आलात् वदस्तक आगत वैद्य हते मटर्मोदय तत्स्तकद्वय आदा वैद्यो गं शोत ऐतत श्री प्रभो मास्टर मटर्मोदय तथा एक भक्त राम प्रसाद गं गान मनदृशी तदन विधत्न्मत्तवत्त तमीसा काकोष्ठे गान को जानती काली कीदृशी सद्दर्शन यदर्शनमशक्य गम मनरे कृषिकर्म न जानाशि गाने मनो भ्रमितासी वैद गिरीश्रृते तव तद्गान उत्तम वीणाया गानम बुद्धचरित श्री प्रभो इंगि गिरीश तथा कालीपदो द्व मिलित्वा गान श्रावत मम ऐसा प्रिया सयत् ग्रथिता तंत्री यो यद वादयती वीणा उदेती सुधा अना तानेन चेत तंत्री शतधारा वहति मधुरी न वादते शिथिलांत्री कर्षणत छिद्य कोमलंत्री शमेम्छा क्व शाम कमी क्व प्लुत आयामि आयामी कियत कृंदा हसा क्विया सदा भावयाम भो तथा क्रीडयति अहम क्रीडा व कथम जागर निद्राशी कुक इव कीदृशोय आवेश प्रभातम, यथा सैन्न अविराम अधीराधीरोम नेतम धावा न जाने कोय क्व आगतस्म कथ व आगता कव न क्वती गा प्लवम कास्कान परी कोलाहल उत्तिषति नाव कति आया हसती क्रंदी गायानीमस्ती तदी कि केन कर्मणागत को जीदृशी वीदृशी व्रीड़ा जता प्रवाहवारी किं स्थम अर्हसी यहां क्वा कूल किं नास्थ सचेत कोसी सचेतन कियदीन वह स्वप्नभंग सै कोसी सचेतन न भूय कुपन दारुणों यम घोरो अंधकार कुर तमो प्रकाशितह प्रकाशि पुनह नास्ति उपायह नास्तुपाय पदे तत शरणं प्रार्थये. गान माधारे नित्यानंद मम प्राण अद उद्वीजन इव निनंदजीवेभ्यो हरिनाम वितरी उत्थत तरंगो भो प्रेम नद्यां इदानम तरंगे इदानमह प्लास्यानंद यदुखम मतरे दुख विषय वक्षा कस्म जीवदुखन इदानमह प्लास्प्राण मेहि हरिवद्यं एहि जगन्नाथ माधव गान किशोरिया प्रेम स्वीकृष्यसी प्रेमोछ्वासो वहति वहति प्रेम शतधारम यो यदावती प्रेमकशोरी प्रेम, प्रेम वितर स्वेक्षाया राधा प्रेम ब्रूहिरे हरिति प्रेम प्राणन मादय प्रेम तरंगेण प्राणन नर्तयती राधा प्रेम हरिति बदन एहि एह यम शुण्वता द्वितता भावावेशा खोकाना मणिंद्र से लाटो च लाटु निरंजन पार् पार्शत उपविश आसी ग्री प्रभु सह वैद्य पुनरालापत लपति हता मजुमदारी प्रभ नाकमिका औषधम दत्तवा वैद्य सरकार शुवा असंतुष्टो जाता है वैद्य अहम तो नाकस्भिधान श्रीरामक सहास्यम तव अवद्या मम कदा अविद्या वैद्य अविद्यागतरामक सहाँ नभो संन्यासीन अवद्या मता मिये तथा विवेक सन्तान जायते अवद्या मतरी मृत अशौच अत उच्यते संयासी न स्शनीय हरिवल्लभ आगता श्री प्रभु वद दर्शना आहलाद हरिवल्लभ अति कट से मृत्तिपरी उपवेश हरिवल्लभ कटक महां व्यवहाराजीव समीपत अध्यापको नीलमणि उपीटस्भु तहुम कौती तथा वद मम सुदीन परम तथा कियत् पर था मित्रीमणि प्रस्थाननमतित हरिवल्लभ अभी प्रस्थि प्रस्थन सवत अहम पुनः आयासमी